महाभारत कर्ण पर्व द्वांशोध्याय दुर्योधन के शल्य से कर्ण का सारथी बनने के लिए प्रार्थना और शल्य का इस विषय में घोर विरोध करना पुनः श्री कृष्ण के समान अपनी प्रशंसा सुनकर उसे स्वीकार कर लेना संजय उवाच पुत्र महाराज मद्रराज महारथम विनयनोपम प्रणयाद वाक्यम अब्रवीत संजय कहते हैं महाराज आपका पुत्र दुर्योधन मद्रराज महारथी शल्य के पास विनीत भाव से जाकर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला सत्यव्रत महाभाग दिषताम तापवर्धन मध्रेस्वरणेशूर परसैन्य भयंकर धुतवा निकिकर्ण से ब्रवतों बदता नृत सिंहा मध्ये तां वर ये सत्यव्रत शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मदराज रणवीर शत्रुसैन्य भयंकर वक्ताओं में श्रेष्ठ अपने कर्ण की बात सुनी है उसी के अनुसार एक राज के बीच में मैं स्वयं आपका वरण करता हूँ तत्व पृथ्वी शत्रुपक्ष मद्रेस्वर प्रयाचे हम शिषा पार्थ चम पाथविनाशाता मम ची सारथ्यम रथिन्ह श्रेष्ठ प्रणया कर्मी शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले अनुपम शक्तिशाली रथियों में श्रेष्ठ मध्यराज मैं मस्तक झुकाकर कर विनय पूर्वक आपसे यह याचना करता हूँ कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम कर्ण का सारथ कीजिए अभिशोडां अभिषोडाम महाभाग वासम ध्युति आपके सारथी होने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है महाभाग आप युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान है सपा कर्णम्रपा पाण्डवराध्य राधेय प्रतिपाल जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की थी और जैसे सब प्रकार की आपत्तियों से श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा जिए मदराज आज आप राधा पुत्र का प्रतिपालन कीजिएमो द्रोण कृप कर्ण भगवान भोजस् वीरियवान शकुन ही सौ बलो द्रोणी अहमे वचनो बलम भिष्म कृपाचार्य कर्ण आप पराक्रमी कृतवर्मा सुबलपुत्र शकुनी द्रोण कुमार अश्वस्था और मैं यही हमारे बल हैं एवं सको भागो नवधा पृथ्वी पते न चागोत्रीस्म च महात्मनः ताभ्याम अति त्यतव भाग और निहंता पृथ्वी पते इस प्रकार मेरी सेना के ये नौ भाग किए गए थे अब यहाँ भीष्म तथा महात्मा द्रोणाचार्य का भाग नहीं रह गया है उन दोनों ने उनके लिए निर्धारित भागों से और आगे बढ़कर मेरे शत्रुओं का संहार किया है वृद्धौ हितो महेश्वासो छो स्वर्गामितो स्वर्ग तथा देह घ्रह पर वे दोनों महाधन धन योद्धा बूढ़े हो गए थे इसलिए युद्ध में शत्रुओं द्वारा छलपूर्वक मारे गए वे दुष्कर् कर्म करके यहाँ से स्वर्गलोक में चले गए इसी प्रकार दूसरे प्रित्... भी पुरस्वीरभुद्ध में शत्रु द्वारा मारे गए हैं गतारने बहव है स्वर्गा यथा प्राणन्यथाशक्ति चेष्टा कृत्वा च पुष्क मेरे पक्ष के बहुत से योद्धा विजय के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करके रणभूमि में प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए नरेश्वर इस प्रकार मेरी इस सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है पहले भी जब अपनी सारी सेना मौजूद थी अल्पसंख्यक कुंती कुमारों ने कौरव सेना का नाश कर दिया था फिर इस समय तो कहना ही क्या है बलवंतो महात्मा न कौन से आ सत्य विक्रमा से सम्युर्मे यथा तत्कुरथिव भोपाल बलवान महामनुष्यी और सत्य पराक्रमी कुंती कुमार मेरी से सेना को जिस तरह भी नष्ट कर ना सके ऐसा उपाय कीजिए विभो को महाबाहू अस्मत प्रिय हित प्रभु पांडवों के सम्रांगण में मेरी सेना के प्रमुख वीरों को मार डाला है एक महाबाहू कर्ण ही ऐसा है जो हमारे प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है पुरुष पुरुष व्याघ्र सिंह तुम्हारे आप भी दूसरे आप भी संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी होकर हमारे पित साधन में संलग्न है आज कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है तस्मिद आशा विपुला मद्रराज नया कशन मद्र राज नरेश्वर उसके मन में विजय की बड़ी भारी आशा है परंतु उसके घोड़ों की राज पकड़ने वाला आपके समान दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है पार्थस्य समरे कृष्णो यथाष्रहो वर तथा कर्ण से रथे भेष भव जैसे संग्राम भूमि अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाले श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण हैं उसी प्रकार आप भी कर्ण के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर अपने हाथ में लीजिए ते न युक्तो रणे पार्थो रक्ष पार्थ यानी कर कर्माण प्रत्यक्षाणी तथा तथ राजन श्रीकृत से संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थ रणभूमि में जो जो कर्म करते हैं वे सब आपके आंखों के सामने है पूर्व नवधि अर्जुन ऋपुन विक्रमो कृष्ण सहित पहले युद्ध में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का वध नहीं करते थे इस समय श्री कृष्ण के साथ होने से ही इनका पराक्रम बढ़ गया है कृष्ण न सहित पार्थो धात्र महाचमु द्रावचंद्रश्य तेजी मध्र श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्रतिदिन हमारी विशाल सेना को युद्ध भूमि में खदेड़ते दिख, देखे जाते हैं भागो वशिष्ठ महादते न भाग सर्णे न से आद्य ही महा तेजस्वी नरेश अब कर्ण का और आपका भाग शेष रह गया है अतः आप कर्ण के साथ रहकर शत्रु सेना के उस भाग को एक साथ ही नट कर दीजिए अरुणेना यथा साधम तम सूर्य व्यपोहति तथा कर्णेन सहित तो जहि पार्थम महा हवे जैसे अरुण के साथ सूर्य अंधकार का नाश करते हैं उसी प्रकार आप महासमर में कर्ण के साथ रहकर कुंती अर्जुन का वध कीजिए उद्यंतूर्य तो सूर्य सम प्रभु कर्ण शल्य ऋण्वा विधवंतो प्रातः प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य तेजस्वी कर्ण और शल्य को उदित होते हुए दो सूर्यों के समान रणभूमि में देख कर शत्रुसेना के महारथी भाग जाए सूर्युण यहाँ तमो नश्यति मिष तथा नश्यंत कौंते सपंचाला सेंजया मांडवर जैसे सूर्य और अरुण को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आप दोनों को देखकर कुंती के पुत्र पांचाल और सिंजय नष्ट हो जाएं रथनाम प्रवर कर्ण ओ प्रवरो भवान संयोगो युवके लोके भविष्य भविष्यति कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों के सिरों हैं संसार में आप दोनों का सहयोग जो आज बन गया है न तो कभी हुआ था और न आगे कभी होगा पाच पांडव तथा भगवान परिद्रा तुम कर्णम व कर्तन भैसे श्री कृष्ण सभी अवस्थाओं में पुत्र अर्जुन का रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप रणभूमि में व्यय कर्तन कर्ण की रक्षा करें सारथ्यम करेता तस् युद्धमान्युगे तया सारथिना प्रधति देवता किन पांडव याना महांकेचो वचो युद्ध युद्ध करते समय कर्ण के सारथी का कार्य संभालिए राजन आपके सारथी होने से यह कर्ण रणभूमि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा फिर पांडवों की तो बात ही क्या है आप मेरे इस कथन में संदेह न कीजिए संजय वाच दुर्योधन वचन क्रोध संजय कहते राजन दुर्योधन की बात सुनकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ वे अपने भावों को तीन जगह से टेढ़ी करके बारम्बार हाथ हिलाने लगे क्रोध रखते महा नेत्य महाभुज शल्य को अपने कुल ऐश्वर्य शास्त्र ज्ञान और बल का बड़ा अभिमान था वे क्रोध से लाल हुए विशाल नेत्रों को घुमाकर इस प्रकार बोले शल्य अवमन्यसी ग्रुव च परिशंक ये विश्रब्धम सारथ्यम प्रेतापिथि सन्न ने कहा गांधारी पुत्र तुम मेरा अपमान कर रहे हो निश्चय तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह है तभी तुम निर्भय होकर कह रहे हो कि आप सारथी का कार्य कीजिए अस्मत्भ्य तो दिख कर्ण्यम प्रशंसते नाचा हम जराधेय गे तोल्य महात्म तुम कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हो परंतु युद्ध युद्धस्थल में राधा पुत्र कर्ण को मैं अपने समान नहीं गिनता हूँ आदेशताम अभी अभ्यधिको ममांस पृथ्वी पतेह तमहम समी यथागत राजन तुम शत्रुसेना के अधिक से अधिक भाग को मेरे हिस्से में दे दो मैं उसे जीतकर जैसे आया हूँ वैसे लौट जाऊँगा अथवाम्बेएवाह जोशा मे कुरुनंदन पश्चिवी समझ संग्रामे दौर अथवा कुरुनंदन आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा तुम संग्राम में शत्रुओं को दग्ध करते हुए मेरे पराक्रम को देख लेना न चापे कामान कौरभ्य निधाया पुमा अस्मद्यद प्रवर्तेम भी संकृत कौरव कौरव भी मेरे जैसा पुरुष अपने मन में कुछ कामनाएं रखकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता अतः तुम प्रसन्देह न करो युधिवाप्यवमान मेह न कर्तव्य कथ पश्य पीनो मम भुजौ भद्र संगणन दृढ़ो ननु पश्य च मेह चेत्री सोपमान रश्य च मेह बात सदस्व पातपे गित पश्य गाधारे हेम विभूषिता तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए तुम मेरी मोटी और वज्र के समान गठिले इन भजाओं को तो देखो मेरे इस विचित्र धनुष और विषधर सर्प के समान इन विषैले बाणों की ओर तो दृष्टिपात करो गांधारी कुमार वायु के समान भेकशाली उत्तम घोड़ों से जुटे हुए मेरे इस सजे सजाए रथ और सुवर्ण पत्र से मरी हुई गदा पर भी तो दृष्टि डालो दार ये यम अहिम कृष्णाह बिक्रे यम सोस ये मंझम समुद्राश तेजसा से न पार्थिव राजन मैं सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ पर्वतों को तोड़ फोड़ कर विखेर सकता हूँ और अपने तेज से समुद्रों को भी सुखा सकता हूँ तमामंबिदम राजन समर्थम अरिग्रह कस्माजुनु संसारथे नीच स नरेश्वर इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सोच पुत्र कर्ण के सारथी के काम पर कैसे नियुक्त कर रहे हो राजेन्द्र तुम, नहीं पापी नापी ये राजेन्द्र तुम्हें मुझे नीच कर्म में नहीं लगाना चाहिए मैं श्रेष्ठ होकर अत्यंत नीच पापी पुरुष की दास्ता नहीं कर सकता यो प्रत्याघरी आंसं वशेषिम वशे पापी यशोधत्ते तत्पम अधरो जो पुरुष प्रेम प्रेमवश अपने पास आकर अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले किसी श्रेष्ठतम पुरुष को नीचतम मनुष्य के अधीन कर देता है उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का महान पाप लगता है ब्रह्मणा ब्राह्मणा सृष्टा मुखा छत्रुत उम सृज में श्याद्रां पदभ्या ने ब्राह्मणों को अपने मुख से क्षत्रियों को भुजाओं से वैश्यों को जंघों से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है ऐसा का मत है। विशेषा प्रतिलोम संयोग भारत। इनी से अनुलोम और विलोम क्रम से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है चारों वर्णों के पारस्परिक सहयोग से अन्य जातियाँ उत्पन्न हुई हैं गोप्ता क्षत्रिया विशुद्ध प्रतिग्रह लोकस्याग्रहाय स्थापि ब्राह्मणा भुवी इनमें क्षत्रिय जाति के लोग सबकी रक्षा करने वाले सबसे कर लेने वाले और दान देने वाले बताए गए हैं ब्राह्मण यज्ञ कराने वेद पढ़ने और विशुद्ध दान ग्रहण करने के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस भूतल पर ब्रह्मा जी के द्वारा संस्थापित किए गए हैं कृषि पाशुपाल धर्मत ब्रह्म छत्र कृषि काशुपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा तो शुद्र लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं ब्रह्म क्षत्र वेता सुता वही परिचार न क्षत्रियो वह सूताम श्रृणीया चरण सूत जाति के लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियो के सेवक नियुक्त किए गए हैं क्षत्रिय सूतों का सेवक हो यह कोई किसी प्रकार कहीं नहीं सुना, सुना सकता, सुन सकता अहम मृदाषि कुल चो नृप महारथ समत से मैं राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुआ मृदाभिषिक्त नरेश हूँ विश्व महारथी हूँ द्वारा और बंदी जन द्वारा स्तुति के योग्य हूँ सारथ्यम कर तुम सहे ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रु सेना का संहार करने भी समर्थ होकर मैं यहाँ युद्ध स्थल में एक सूत पुत्र के साथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता अवमान हम प्राप्य नो योष्याम कथन आय गांधारे गे गृहाय वी गांधारी नंदन आज इस अपमान को पाकर अब मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा अतः तो तुमसे आप यह चाहता हूँ आज ही अपने घर को लौट जाऊँगा संजय उवाच एवक् महाराज शल्य समित शोभन उत्था प्रय तूम संजय कहते हैं महाराज ऐसा कहकर युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य अमरस में भर गए और राजाओं के बीच से उठकर तुरंत चल दिए प्रणयाद बहुमान तम निगृहत अह्रवि मधुरम वाक्य सामना सर्वाधक तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और आदर से उन्हें रोका तथा सांत्वनापूर्ण मधुर स्वर में उनसे यह सर्वास्थसाधक वचन कहा यथाशल्य बिजाति से एवेत संशय अभिप्रायस्तु अभिप्रायस्तुम कश्य निबोधनश्वर महाराज शल्य आप अपने विषय में जैसे समझते हैं ऐसी ही बात है इसमें तनिक भी संशय नहीं है मेरा कोई और भी अभिप्राय है उसे ध्यान देकर सुनिए न कर्णभ्य दौ न शखे स्वाम च पार्थिव न ही मध्येश्वर हो राजा कुर्जा संभव भोपाल न तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है और न आपके प्रति मैं संदेह करता हूँ मध्य के स्वामी राजा शल्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो आपकी सत्य प्रतिज्ञा के विपरीत हो ऋतमेव ही पूर्वासे वदंते पुरुषोत्तमा तस्मा आर्ता यनि प्रोक्तो भवान आपके श्रेष्ठ पुरुष थे और सदा सत्य ही बोला करते थे इसीलिए आप यानी कहलाते हैं मेरी ऐसी ही धारणा है शल्य भूतस्तो शत्रोडा जस्म तामति महनद तस् शल्यो नाम कथ्यते पृथिवीत महनद आप युद्ध स्थल में शत्रु के लिए शल्य अर्थात काटे के समान हैं इसीलिए इस भूतल पर आपका नाम विख्यात है यदिद्या पूर्व भवता भूरी दक्षिण तदेव कुधर्मज्ञ मद यदुच्य यज्ञों में प्रचुर दक्षिण देने वाले धर्मज्ञ नरेश्वर आपने पहले यह जो कहा कुछ कहा है और इस समय जो कुछ कह रहे हैं उसी की मेरे लिए उसी को मेरे लिए पूर्ण करें नो तो ही राधे यो न चाहान हम तो हयाग्राणम यंतारम ये सही झुगे आपकी अपेक्षा न तो राधा पुत्र कर्ण बलवान है और न मैं ही आप उत्तम के सर्वश्रेष्ठ संचालक अश्व विद्या के सर्वोत्तम हैं इसलिए ही इस युद्ध में आपका वरण कर रहा हूँ यन चाभ्यधिकम शल्य गुण कर्णम धनंजयाच मन्यते शल्य मैं कर्ण को अर्जुन से अधिक गुणवान मानता हूँ और यह सारा जगत आपको वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से श्रेष्ठ मानता है कर्ण अभ्यधिक पार्था अस्त्र भवाद्यधिक कृष्णाद अश्व्ञाने बड़े तथा नरश्रेष्ठ कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र ज्ञान में ही बड़ा चढ़ा है परंतु आप श्री कृष्ण से, से अश्वविद्या और बल दोनों में बड़े हैं यथास्व हृदय वेदा सुद महामरा द्विगुण तम तथा वे श्रीमद्रराजेशरात्मज मध्र कुमार महामनुष्ट्री श्री कृष्ण जिस प्रकार अश्विद्या का रहस्य जानते हैं वैसा ही बल्कि उससे भी दूना आप जानते हैं शल्यवाच गे मध्य सैन्य कौरव विशिष्टम देव की पुत्रा प्रीतिमान्यम टई सन्ध ने कहा गांधारी पुत्र तुम सारी सेना के बीच में जो मुझे देवकी नंदन श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ आतिष्ठे राधे पांडवाग्रेण यथा तुम चाहते हो उसके अनुसार मैं पांडव श्रवणमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्ण का सारथी कर्म अब स्वीकार किए लेता हूँ मे प्रति श्रद्धम कश्चि प्रतिश्रहम वह चोस परंतु वीरवर कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी मैं इसके समीप जैसी मेरी इच्छा हो वैसी बातें कर सकता हूँ संजय तथे तिराजन, पुत्रस्ते उठे राजस्थे भारत महाराज भरत सत्यम संजय ने कहा भारत भरत भूषण नरेश इस प्रण से आपके पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली इति श्री महाभारती कर्ण वड़ी शल्यसारथ्ये द्वात्रिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में शल्य का सारथी कर्म विषयक बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ